श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ सत्रह जुलाई अट्ठारह सौ पचासी कामनी कांचन त्याग श्री रामकृष्ण मास्टर से अच्छा आदमियों का त्याग तिल तिल करके होता है परंतु इनकी लड़कों की कैसी अवस्था है विनोद ने कहा स्त्री के साथ सोना पड़ता है मन को जरा भी नहीं रोजता देखो संग हो या न हो एक साथ सोना भी बुरा है देह का संघर्ष देह की गर्मी तो लगती ही है द्विज की कैसी अवस्था है बस देह हिलाता हुआ मेरी ओर देखता रहता है यह क्या कम बात है सब मन सिमटकर अगर मुझ में आ गया तो समझो सब कुछ हो गया मैं और क्या हूँ वे ही हैं मैं यंत्र हूँ वे यंत्री इसके मेरे भीतर ईश्वर की सत्ता है इसीलिए आकर्षण इतना बढ़ रहा है लोग खींचे आते हैं छूने से ही हो जाता है वह आकर्षण ईश्वर की ही आकर्षण है तारक बैल के वहाँ से दक्षिणेश्वर से घर लौट रहा था मैंने देखा इसके मेरे भीतर से शिखा की तरह जलता हुआ कुछ निकल गया उसके पीछे पीछे कुछ दिनों बाद तारक फिर आया तब समाधि होकर समाधिस्थ होकर उसकी छाती पर पैर रख दिया उन्होंने जो इसके मेरे भीतर देखा है अच्छा इन लड़कों की तरह क्या और लड़के हैं मास्टर मोहित अच्छा है आपके पास दो एक बार आया था दो परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा है और ईश्वर पर अनुराग भी है श्री रामकृष्ण यह हो सकता है परंतु इतना ऊंचा स्थान उसका नहीं है शरीर के लक्षण उतने अच्छे नहीं हैं मुँह चिपटा है इसका स्थान ऊँचा है परंतु शरीर धारण करने से ही आपतों में पड़ना है और साप रहा तब तो सात बार जन्म लेना ही होगा बड़ी सावधानी से रहना पड़ता है वासनाओं के रहने से ही शरीर धारण होता है एक भक्त जो अवतार हैं और देह धारण करके आए हैं उनमें कौन सी वासना है श्री रामकृष्ण साहस मैंने देखा है मेरी सब वासनाएं नहीं गई है एक साधु का शाल देखकर मेरी इच्छा हुई थी कि मैं भी इस तरह का शाल ओढ़ूं। अब भी है कौन जाने एक बार कहीं फिर न आना पड़े बलराम साहस आपका जन्म होगा शाल के लिए श्री राम के साहस एक अच्छी कामना रखनी चाहिए उसी की चिंता करते हुए शरीर की का त्याग हो इसीलिए साधु चार धामों में एक धाम बाकी रख छोड़ने छोड़ते हैं बहुत तेरे जगन्नाथ क्षेत्र बाकी रखते हैं इसलिए कि जगन्नाथ की चिंता करते हुए शरीर पात हो गेरुआ पहने हुए एक व्यक्ति कमरे के भीतर आए हैं और नमस्कार किया ये भीतर ही भीतर श्री राम कृष्ण की निंदा किया करते हैं इसीलिए बलराम हंस रहे हैं श्री राम कृष्ण अंतर्यामी हैं बलराम से कह रहे हैं कोई चिंता नहीं यदि वे मुझे ढोंगी कहते हैं तो कहने दो श्री राम कृष्ण तेजचंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण से तुझे इतना बुला भेजता हूँ तू आता क्यों नहीं अच्छा ध्यान आदि करता है इसी से मुझे प्रसन्नता होगी मैं तुझे अपना जानता हूँ इसलिए बुला भेजता हूँ तेज चंद्र जे ऑफिस जाना पड़ता है काम भी बहुत रहता है मास्टर साहस घर में शादी थी दस दिन की इन्होंने छुट्टी ली थी श्री रामकृष्ण तो फिर अवकाश नहीं है अवकाश नहीं है ऐसा क्यों कहा अभी तो तूने कहा था ये संसार छोड़ दूँगा नारायण मास्टर ने एक दिन कहा था संसार का अरण्य भाव श्री रामकृष्ण मास्टर से तुम वह कहानी जरा कहो तो इन लोगों का उपकार होगा शिष्य दवा खाकर अचेत हो रहा गुरु ने आकर कहा इसके प्राण बच सकते हैं अगर यह गोली कोई और खा ले यह तो बच जाएगा परंतु जो खाएगा उसके प्राण निकल जाएंगे और वह भी कहो टेढ़ा मेढ़ा हो गया था उस हठियोगी के बारे में जिसने सोचा था स्त्री पुत्र यही सब अपने आदमी हैं दोपहर को श्री रामकृष्ण ने जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया श्री रामकृष्ण ने कहा बलराम का अन्न शुद्ध है भोजन के बाद कुछ देर के लिए वे विश, विश्राम कर रहे हैं दोपहर ढल चुकी है श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ उसी कमरे में बैठे हुए हैं करता भजा चंद्रबाबू और वे ब्राह्मण भी हैं ब्राह्मण का स्वभाव एक तरह भाड़ जैसा है वे एक बात कहते हैं और हंसते हँसते लोगों का पेट फूलने लगता है श्री रामकृष्ण ने करता भजा संप्रदाय के लोगों पर बहुत से बातें कही रूप स्वरूप रज वीर्य पाक क्रिया आदि बहुत सी बातों का उल्लेख किया